गीता तत्वचिंतन पुनर्जन्म मीमांसा तीन क्रम, जीव के शरीर ग्रहण की प्रक्रिया इस पर आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र पर अपने शारीरिक भाष्य में अच्छी तरह विचार किया है उन्होंने अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि शरीरांतर ग्रहण न तो देह त्याग से पूर्व होता है न वस्त्र की तरह तत्काल ही वह तो उपनिषदों में वर्णित पंचाग्निक्रम से होता है स्वर्ग परजन्य पृथ्वी पुरुष और स्त्री ये पांच अग्नियाँ हैं जिनमें से होकर जीव को शरीर छोड़ने के उपरांत जाना पड़ता है तब कहीं उसे अगला शरीर प्राप्त होता है स्वर्ग का तात्पर्य है चंद्रलोक से चंद्रमा मन का देवता है श्रुति कहती है चंद्रमा मन सो जाता चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है इसका अर्थ यह है कि मन का चंद्रमा से सतत संबंध बना हुआ है जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर यही नष्ट हो जाता है पर सूक्ष्म शरीर जिसे हम साधारणतया मन कहकर अभिहित कर दिया करते हैं कारण शरीर के साथ ऊर्धलोक में गमन करता है इसी को हम जीव कहकर पुकारते हैं यह जीव ऊर्धलोक से वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर पतित होता है और किसी वनस्पति में समा जाता है पुरुष के उस वनस्पति के भक्षण करने पर जीव पुरुष में आ जाता है और उसके शुक्र के माध्यम से स्त्री में प्रवेश करता है स्त्री के गर्भ में पुरुष का वीर्य जब स्त्री के रज से संयुक्त होता है उसी क्षण जीव को माता के गर्भ में अपने अगले स्थूल शरीर का बीज प्राप्त हो जाता है जो काल में विकसित होकर प्रसव मार्ग द्वारा गर्भ से बाहर आता है गर्भ में इस जीव को पिता के शुक्र से पिता के तथा माता के रज से माता के कुछ शारीरिक और मानसिक संस्कार प्राप्त होते हैं जिसे हम आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में हेरिडेटरी ट्रांसमिशन अनुवंशिक क्रम कहते हैं जब वह गर्भ से बाहर निकलकर क्रमशः विकास को प्राप्त होता है तो अपने संस्कारों को लेकर तो बढ़ता ही है साथ ही उस पर माता और पिता के संस्कारों की भी छाप होती है माता और पिता के साथ बरसों के घनिष्ठ संपर्क से उनकी आदतों की छाप भी संतान पर लग जाया करती है जीव के द्वारा विशिष्ट माता पिता का यह जो चुनाव है वह भी उसके प्रारब्ध के द्वारा ही नियंत्रित होता है इस प्रारब्ध को हम सामान्य भाषा में भाग्य कह दिया करते हैं पर भाग्य शब्द में ऐसा कुछ सूचित होता है जिसमें प्रवस्ता हो जिसमें वैज्ञानिकता नाम की कोई वस्तु न हो पर ऐसी बात नहीं प्रारब्ध की यह प्रणाली पूरी तरह वैज्ञानिक है